निर्विशय निगंगम तेन कीर्ति चित्त होने निर्सये असंग निर्विशय संगीत निर्विषय होने से चित्त है है। असंग है तो कहा गया विज्ञान तदसंगत शास्त्रादेषय तो निर्विषय हो तो असंग होगा शास्त्रि विषय शास्त्र शास्त्रिषेस्कितंत्रादृतिया कल्पित जो, जो कुछ है अस्थ्य से व्यवहार होता है कल्पित समृत्या कल्पित व्यवहार से अस्ति अस्थ्य से माना जाता है <laughs> परमार्थ नो ना नास्ति Earth... परमार्थ के विचार करने पर है ही नहीं कल्पित तो व्यवहार में अस्तित्व व्यवहार होता है परतंत्राभिसमृत्या परतंत्र पर शास्त्र शास्त्र उनके अभिसमृत्या उनके व्यवहार से ही अस्थिर से कहा जाता है परमार्थता नास्तिकतंत्र अभिसमृत से आमार्थता नास्तिक नहीं है परमार्थ तो पदार्थान टीका पर वैशेकर्थन दयांतान आती चित्त कथम असंग तक वैशेक पदार्थ परमार्थ तो कहमान वास्तव्य शक्य है पदार्थान पदार्थ तो कितु भावअभावर्देय अभाव कर दे अभाव को करके भाव पदार्थ पदार्थे द्रव्याद द्रव्य गुण कर्म साम विशेष समवाय से कदाचित आतिष के नामते प्रति करते तथा चित्त कथम असंग थे। थे असंग से पर तंत्राद सै के शास्त्र के व्यवहार से ऐसा कहा जाता है परमा वैशेक पारिभाषिक व्यवहार अनुबे पदार्थ योगद्रव्यादि सामया तो न स परमार्थत्त वैश्विक उनकी परिभाषा परिभाषिक व्यवहार व्यवहार के अनुसार ही उनके साथ में जैसे जैसे कहा गया उसके अनुसार ही पदार्थ ये द्रव्यादि समय का द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समुदाय से कहते हैं ये जो पदार्थ न स परमार्थ तस्तु तो। पर नहीं किन्तु तो? अमृत प्रतिभा जैसे व्यावहारिक कल्पित्यवहार से भान होता है तस्मासंग कलदेप वास्तव विषय नगर चेतविज्ञान असंग व्यावर्तम चोद्यम उत्थय जिस आक्षेप शंका की निवृत्ति होती शंका करते नवि चेदस न निसंगता चित्त असंग निर्विस होने के कारण तो असंग नहीं होगा निसंग नहीं होगा क्योंकि विषय है निर्विषय हो तो असंग होगा निर्विषय नहीं है विषय है विषय कैसे है शास्त्र शास्त्र शिष्य इतम आदिर विषय से विद्यमान का शास्त्र करने वाले शास्त्र उपदेश शास्त्र उपदेश करने वाले शास्त्र उपदेश और जिसको उपदेश किया जाता है शिष्य ये सो विषय है त्र यस्त उत्तम हेतु विशेष तो जेन की चित नगता होती यस्मा करना सात शास्त्र शास्त्र है, है आदिश्दन महादर्य से प्रमा प्रमा प्रमेता असंग आक्षेपरिहर आक्षेप परिहार का करता है नहीं काश्पूर्वकोजनाषयेतु प्रश्नकर्क भटते ही वस्तुतः व्याख्या निर्विश हेतु को सिद्ध करते उसका यह जो से माना जाता है कल्पित व्यवहार से कलता परिपत्ति कलता से कल्पित समृत्ति सया परमार्थ प्रतिपत्ति पर उपाय परमा प्रतिपत्ति ज्ञान के उपाय रूप से ही जाता है सा तया कल्पित कल्या योति परमार्थेना ना नविदत कल्पित व्यवहार से जो है परमार्थ प्रतिपत्ति ज्ञान उपाय रूप से ही माना गया पर नहीं <coughs> परमा तो द्वैत असत्य वाक्योपक्रम अदर्शे द्वैत परमात ही नहीं इसमें वाक्य उपक्रम आरंभ में कहा गया था ये इसका अनुगुण है उसके अनुसार है। लिखाते हैं ज्ञाते नविद्यते न पहले कहा है। ज्ञान है पर अद्वैत नहीं द्वितीयाध योजना द्वितीय श्लोक का परतंत्राधिमृतिया क्या सहना परतंत्र भी समृद्धिया परतंत्र का स परास्त्रव्यवहारेण समृद्ध व्यवहार परतंत्र के व्यवहार से सै पदार्थ परशास्त्र व्यवहार से परशास्त्री के पदार्थ मानव जाता है स परम निरूप्यण नव विषय विचार करते हैं निरूपण करते वास्तव नहीं परमार्थ अनुपहिती स्वतः दृश्य नहीं ज्ञान ज्ञान और विषय दो दो नहीं थे थे थे दो नहीं सिद्धान्य होते दोन अनुयांट नी द्रव्य लक्षण गुणादी पंचकर्तक प्रातिष्ठक्षण प्रतिपत्ति प्रक्य है थे। द्रव्य का लक्षण करेंगे जो लक्षण करेंगे गुणवत्वम ये लक्षण करते हैं गुण आदि पांच पदार्थ अब है पदार द्रव्य के छोड़ने पर गुणादि पांच पदार्थ है गुणादि पांच पदार्थ द्रव्य से भिन्न है ऐसे द्रव्य से भिन्न पांच पदार्थ का लक्षण मालूम हो तो द्रव्य का लक्षण मालूम होगा पांच से भिन्न है क्योंकि व्यावरत इस तरह भिन्नते में होना चाहिए द्रव्य का लक्षण है जो गुणादि में नहीं रहे तब तो लक्षण बनेगा तो गुणादि क्या है उसके ज्ञान के बिना गुणादि के लक्षण ऐसा होना चाहिए जो द्रव्य में नहीं रहे गुणादि पांच पदार्थ है उनका लक्षण ऐसा होना चाहिए विशेष लक्षण जो व्यावर्तक भेदक अन्य से व्यावर्तक, भेदक लक्षण के ज्ञान के बिना गुण कर्म सामान्य विशेष स्वभाव उनका जो लक्षण है जो अन्य में नहीं रहे द्रव्य में नहीं रहे इसे पांच का पा लक्षण ज्ञान होने पर पांच पदार्थ का ज्ञान होगा पांच पदार्थ के ज्ञान होने पर उससे भिन्न द्रव्य का ज्ञान होगा लक्षण के द्वारा द्रव्य के, के लक्षण जो पांच में नहीं रहे तभी तो लक्षण बनेगा जब यह साधारण धर्म होगा वो लक्षण नहीं बनेगा जैसे प्रमेयत्व ज्ञेत्व वाच्यत्व तो ये लक्षण नहीं बनते हैं क्योंकि प्रमेयत्व द्रव्य गुण कर्म कम तो इसे लक्षण होगा जो गुणादि में नहीं रहे तो बिना द्रव्य का लक्षण सिद्ध नहीं होता, द्रव्य से प्रकल्प्यते। निव्य लक्षण प्रकल्य गुणादकर्तक प्रातिषिलक्षण सत्तिपति मंत्रेण गुणादी पांच में त्रव्य व्यावर्तक द्रव्य भिन्न प्रातिशेषण व्यावर्तकलक्षण ज्ञान की तथा तो तपत लक्षण तत्प्रतिपत्तर प्रतिपति गुण के लक्षण से, से, से गुण का ज्ञान होगा कर्म लक्षण से, से कर्म ज्ञान होगा तत् लक्षण से तत्प्रतिपतु तदितर तत्प्रतिपति प्रत होने पर उससे भिन्न का ज्ञान होगा जो द्रव्य का लक्षण है इस तरह भिन्न ज्ञान होना चाहिए तो इतर भेद ज्ञान होने के लिए इतर ज्ञान होना चाहिए द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य लक्षण ज्ञान होने के लिए इतर लक्षण ज्ञान होना चाहिए इतर लक्षण ज्ञान होने के लिए इतर पदार्थ में व्यावृतक लक्षण ज्ञान होना चाहिए इतर पदार्थ में व्यावृतक हो जो अन्य में नहीं रहे इस प्रकार एक लक्षणों से एक पदार्थ के ज्ञान के लिए अन्य पदार्थ ज्ञान क्योंकि पदार्थ का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो इस तरह भिन्नते हैं यदि द्रव्य को श्रम्य जान लिया तो उससे वो व्यावर्तक धर्म नहीं है प्रमे तो गुणकर्म सब में ही के पदार्थ में व्यावर्त धर्म अलग अलग ज्ञान हो जो अन्य में नहीं रहे तब इतर ज्ञान होगा तो इतर पदार्थ के ज्ञान के बिना इतर में यह धर्म नहीं रहता है इसमें रहता है ये किस निश्चय होगा गुणवत्ता लक्षण करेंगे गुणवत्त द्रव्य का लक्षण यह गुणवत्त गुण कर्म विशेष समुदाय में नहीं रहता है यह निश्चय होना चाहिए कर्म का लक्षण करेंगे गुण का लक्षण सामान्य का लक्षण ये लक्षण द्रव्य में नहीं रहे तभी तो लक्षण बनेगा ऐसे देख विचार करेंगे तो परस्पर ज्ञान के बिना लक्षण ज्ञान नहीं हो रहा तत्प्री तत्व तत्व लक्षण प्रतिपति उसके ज्ञान होने पर उसके लक्षण से इससे भिन्न अन्य की प्रतिपति इस प्रकार परस्पराशय अमन्यासय दूषण से न किंचित वस्तु तो सिद्धियत वस्तु तो कुछ भी सिद्ध होगा सामान्यतः का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि इंद्रिय सत्य रूप ग्राहक रूप ग्राहक इंद्रिय चक्षु रूप ग्राहक होने से चक्षुप है और चक्षुग्राह होने से रूप का लक्षण होगा चक्षुमात्र ग्राह गुण रूपम और इंद्रिय इंद्रियम रूप ग्राहक ऐसे घ्राण इंद्र का लक्षण है गंध का लक्षण है घ्राण ग्राह गुण गंध घ्राण ग्राह होता है गंध <coughs> तो गंध गयन होने के लिए घ्राण इंद्रिय ज्ञान चाहिए और घ्राण इंद्र का ज्ञान कैसे होगा उसका आलक्षण करते समय कहते इंद्रियम गंधग्राहकम घो गंधग्राह थे वो घ्राणे तो घ्राण इंद्रिय ज्ञान होने के लिए गंध ज्ञान चाहिए और गंध ज्ञान होने के लिए घ्राण इंद्रिय ज्ञान चाहिए अन्य ऐसे है इंद्रियम गंधग्राहकम घृणम तो गंध ग्राहक घ्राण कहने से घ्रद्रिय का लक्षण ज्ञान होने के लिए गंध शब्द घटित है गंध ज्ञान के बिना गंध ग्राहक इंद्रियम यह लक्षण ज्ञान नहीं होगा तो घ्राण का ज्ञान घ्राण इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा और घृण इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा तो गंध का भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि घ्राण इंद्रिय ग्राह्य गुणों गंधक इसी प्रकार अनुसि और जितने लक्षण करते है गंधवत्म पृथ्वी लक्षण वहाँ प्रश्न होता है गंध कौन सा गंध है लेना एक गंधवत्म या सर्वगंधवत्म सर्वगंध यदि कहेंगे किसी भी पृथ्वी में सर्वगंध नहीं जितने प्रकार गंध है सूरभ या सूरभ कहा सूरभ में जितने भेद है सब गंध किसी वस्तु में नहीं और एक गंध कहेंगे एक गंध वही गंध जिसमें है उसका ही तो लक्षण हो जाएगा उससे बिन्न गंध जहाँ उसमें लक्षण नहीं जाएगा शासनादिमस्तम गो का लक्षण करेंगे एक शासना को लेंगे तो एक गो में लक्षण जाएगा। वो अन्य में नहीं है गल कम्बल सातना है वो गल कम्बल एक जहाँ है अन्य गो में वो कम्बल नहीं दूसरा है और सर्वशासना गलत कमल एक में गो में किसी गो में नहीं सब गलत कम्बल इसी प्रकार लक्षण जितने भी लक्षण है गुणवत्तम द्रव्य लक्षण एक गुणवत्त में सर्वगुण कहेंगे जितने रूप सब में जिसमें रहेगा वो द्रव्य होगा जितने रूप सब एक द्रव्य में कहा रहता है नील अदी जितने द्रव्य घटापट, पट जल तेज जितने रूप सब एक द्रव्य में कहीं नहीं रहता है और यत्चित एक रूप एक गुण लेंगे तो वो गुणा जहाँ रहा वही लक्षण जाएगा उसको छोड़कर अन्य में जाएगा। नहीं जाएगा गुण जैसे रूप है कि गुण है रूप कहते जैसे सब रूप है एक रूप रहा जिसमें उससे भिन्न रूप उससे भिन्न गुण है रूप यहाँ है तो उससे भिन्न किसने रूप तो एक रूप को लेना या सर्व रूप को लेना सर्वरूप किस किसमें नहीं एक रूप लेंगे तो अन्य रूप में नहीं जाएगा रक्त रूप लेंगे तो ऐसे घटा में रक्त रूप उससे भिन्न घटा में रक्त रूप होने पर वही रूप नहीं सजाती तो है तद्रव ता रक्त रूप कहेंगे तो एक घाटा में जाएगा अन्य नहीं जाएगा एक गुणवत्ता कहें तो एक गुणवाला में गया उसी गुण अन्य कहीं नहीं किसी द्रव्य में कहीं लक्षण नहीं जाएगा इस प्रकार ये सब लक्षणों का व्यवहार किया जाता है उनके केवल व्यवहार के लिए कल्पित व्यवहार से निरूपण कर जो देखते हैं कोई भी लक्षणा निर्दिष्ट नहीं है ये खंड न खंड का श्री हर्ष मिश्र ने स्पष्ट कर दिखा दिया उनके शास्त्र के नियम के अनुसार ही उनके लक्षणों में दोष है कोई लक्षण निर्दिष्ट नहीं है ये तो एक समान देखा दिया न किंचित अभी वस्तु कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं होगा लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण का विचार करते तो कोई भी लक्षण निर्दिष्ट नहीं सौ में से दोष रहेगा और प्रमाण भी जितने प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण विचार करते तो प्रमाण का लक्षण वो भी थी कि नहीं इसी प्रकार किसी वस्तु की सिद्धि नहीं वस्तु तो निर्विषय से व सिद्धत्वाद असंगतम चित्त से प्रागूपतम संगतम विषय की सिद्धि नहीं होने से चित्त निर्विषय है ये सिद्ध हुआ और निर्विसय होने से असंग सिद्ध ज्ञान पहले कहा गया करते उपकार युक्तम उत्तम असंगम तेन की जो पहले कहा कहा था असंगम असंगम जो गया है तक असंगत काम का शास्त्र भेदक सिद्धि तदीनाजक समृद्धि सिद्धे व्यांक्य अंगी करोटे शास्त्र शिष्य शासना शास्त्र शास्त्र शिष्य शास्त्र उपदेश करने वाले उपदेश शास्त्र और शिष्य ये सब भेद कल्पना समृद्धि सिद्ध है व्यावहारिक सिद्ध है वास्तव में कल्पित व्यवहार सिद्ध है यदि है तो कल्पित व्यवहार सिद्ध जो अजत्व कल्पना आत्मनी अजत्व कल्पना आत्मा को अजक रहते सब व्यवहारिक है तो अजत्व कल्पना भी समृद्धि सिद्ध हो जाएगी क्योंकि सब जिसने भेद है सब कल्पित व्यवहार सिद्ध पारमार्थी को कोई भेद नहीं तो आत्मा को जो का अजक हटते आत्मा में जो अजत्व है वो भी व्यावहारिक सिद्ध है कल्पित व्यवहार की सिद्ध है पारमार्थिका नहीं तो आत्मा में अजत्व भी पारमार्थिका नहीं उसको अज भी नहीं कहा जाएगा ऐसा शंका कण से सिद्धांत अंगीकर उ मानते स्वीकार करता है अजह अजह परमार्थेन परमार्थेन नाप्यजह। नाप्यजह। जायते जायते अजक परमार्थेन नाप्यजह। नाप्यजेन परतंत्र जायते समृतन्यु कल्पित समृत्या अजह अजह कल्पित समृत्या कल्पित व्यवहार से अज कहा जाता आत्मा को परमार्थ नाप्य अजह परमार्थ न परमार्थ निरूपण करने से अजय भी नहीं पारमार्थी का नहीं कुछ अजय क्या है जन्म अभाव जन्म पारमार्थी का नहीं जन्म कल्पित है तो उसका निषेध जन्म का जो निषेध होगा वो पारमार्थिक से होगा जो प्रतियोगी यदि वास्तव नहीं तो कल्पित प्रतियोगिक अभावी कल्पित है जन्म यदि पारमार्थी का नहीं तो जन्म के अभाव जन्म का निषेध करना जो वास्तव नहीं उसका निषेध निषेध भी कुछ नहीं इसे कल्पित व्यवहार से अजक कहा जाता है जन्म लोक में दिखता है उसका निषेध करने के लिए अज कहा गया जन्म भी व्यवहारिक है अज भी व्यवहारिक है परतंत्राधि निष्पृत्या परतंत्र परशास्त्र की सिद्ध परशास्त्र सिद्धि की अपेक्षा करके अजय कहा गया संवृत् तो सजातेजन्म वस्तु जन्म नही टीका अजत्व हेतु आह आत्मा अजत्व कल्पिते वास्तव नहीं परतंत्र परतंत्रपरशास्त्री की अजत्कार परिणामवाद प्रसिद्धजन्मना भ्रांत्य जायत जन्मन सेभ्रम्ते अजत्सैतर्क परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना सांख्य लोग मानते परिणामवादी परिणाम होता है प्रधान तो का परिणाम होकर के तन्नाथवादी बनता है परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना उससे प्रसिद्ध होता है जन्म भ्रांत आत्मा जाए थे और अन्य कुछ लोग मानते आत्मा कही ही ये सब परिणाम जन्म होता है आत्मा भ्रांति से जाए थे आत्मा की उत्पत्ति भ्रांति से वास्तव बने जन्मन से जन्म यदि निषेध होगा तो निषेध जन्म यदि भ्रांति सिद्धे तो जन्म का निषेध भी श्लोक व्यार्त्याशं श्लोक सिद्धि शंका के निवृत्त होतीशास्त्रादीना संवृत्ति अजित य कल्पना संबूति सै शास्त्रादी संवृति कल्यवहार तो अजो जो कहा जाता है ये भी कल्पना हो जाएगी संवृत्ति व्यवहार केवल व्यवहार ठीक है शास्त्र भेद से कलस्तुत आत्मनि अज्तम कल्पित सैद शास्त्र भेद यदि कल्पित है तो कल्पित भेद प्रयुत आत्मा में जो तो अजत व्यवहार जितने व्यवहार हो जितने भेद है सो कल्पित है तो भेद कल्पित हमसे कल्पित भेद प्रयुत आत्मा में अजत व्यवहार वो भी कल्पित होगा ये संका अच्छे करने वाले तो सिद्धांतिक कहेगा ठीक है कल्पित है कि अजोयम आत्मा व्यवहार तो से कल्पित तम कि तदुपलक्षित रूप से आद्यकल्पित व्यवहार कल्पित है अजो अयमात्मा ऐसी जो शब्द प्रयोग किया जाता है यह व्यवहार यह कल्पित है यह प्रथम भी कल्पित है अथवा व्यवहार से उपलक्षित जो स्वरूप अजय आत्मा ऐसे व्यवहार से उपलक्षित आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप कल्पिता नहीं व्यवहार कल्पित है तदुपलक्षित रूप से त्वितीय विकल्प आद्यम अंगीकर सत्यम व्यवहार कल्पित है शास्त्रादि कल्पित समृत्तिया अजयत उचित शास्त्र आदि के द्वारा कल्पित व्यवहार से परमार्थ से जता पर नाप्यजिक नहीं कैबल्यावस्था अजोयमी अभिधान भाग्य व्यावर्चंद मोक्ष में अजोय आत्मा अभिधानशब्द प्रयोग नहीं इसे है इस व्यवहार श्रमता व्यवहार पारिक अजोय आत्मा अभिधानशब्द प्रयोग नहीं अभिधान नही उसके मान करके दयावृतम दशे व्यावृत्यम समृद्धि तत्व तो कथन है समृद्धि व्यवहार इज व्यवहार समृत्ति प्रयु तत्व तो कथन उसे समृद्धि के कारण व्यवहार होता है उसको दिखाते हैं परमार्थन नाती परमात् अजन हो तो, तो, तो। निश्चय से व्यवहार किया जाता है अजतन आत्म ने अजत्व व्यवहार से कल्पित्व द्वितीय व्याख्यान हेतु श्लोक के द्वितिया परतंत्राभिनिष्पतिया सम्भुत्या जाए तो व्याख्यान के द्वारा हेतु कहते व्यवहार कल्पित इसमें हेतु यथाद परतंत्रा निष्पत्तिया परतंत्राभिनिष्पत्ति का अर्थ कहते पर शास्त्र प्रसिद्धि में अपेक्षा परशास्त्र की प्रसिद्धि के लेकर के यो अजय तु तो साम्भुत्या जाए जो कहोगे आत्मा को सम्भृत्या जाए थे कल्पित व्यवहार से जन्म कल्पित होने से जन्म का निषेध आज तो वह भी कल्पित है परेशान परिणामवादी नाम शास्त्र या परिणाम प्रसिद्धि परिणामवादी के शास्त्र में परिणाम होकर हो के जन्म होता है अलग अलग कार्य बनता है इस प्रसिद्धि का अपीक्षा करके तेध आत्मा उसका निषेध करके आत्मा को अजय कहा गया कोई परिणाम नहीं एक आत्मा है सम्वृत्या जाए तो जो जन्म होता है तो संवृत्या संवर्ण भ्रांति ना, तो थे परमा नाप्य अज पर स समृद्धिया य तो जायत समय जायते भ्रांति थे अतच्च प्रति जन्म न समृद्धि सिद्ध होता जन्म का अभाव जन्म का निषेध करेंगे निषेध का प्रतिवेगी जन्म जो जन्म रूप प्रेगी वो समृद्धि सिद्ध है कल्पित व्यवहार सिद्ध है उनमें कल्पित प्रति का भी कल्पित है निश्चित हम अजतः की बात से व्यवस्था बने अजत्वादि व्यवहार उपलक्षित स्वरूपस्य से किंतु किन्तु अजत्व व्यवहार से उपलक्षित जो स्वरूप आत्मा वह अकल्पित है वो कल्पित जितने व्यवहार होता है व्यवहार से उकल्पित है व्यवहार से उपलक्षित शुद्ध स्वरूप आत्मा वो अकल्पित है तो व्यवहार के द्वारा शब्द प्रयोग करके व्यवहार से उपलक्षित आत्मा का ज्ञान होता है आत्मा उपदृष्ट किया जाता है वही अकल्पित है तस् कल्पनाधिषा तो का सर्वकना नहीं अधिषा अठष्ठानी सत्य ना से अकल्पिते शास्त्राद प्रमित हेतु शंका करते शास्त्र यदि कल्पित तो अकल्पिते अक आत्मा अक आत्मा यदि अक अकते कल शास्त्रादेर प्रमित हेतु अकल आत्मा कल्पना का अधिष्ठान अकल्पित आत्मा में कल्पित शास्त्र प्रमृति का हेतु कैसे होगा शास्त्र शिष्य शास्त्राध्य सब कल्पित है अकल्पित आत्मा के विषय में प्रमृति का हेतु नहीं होगा कल्पित से शास्त्रादे है अकल्पिते प्रमित हेतु तो न इतम न ऐसे कोई पेशी की शंका है कल्पित शास्त्रादि है तो अकल्पित आत्मा में प्रमित हेतु तो न सिद्धां का ये ठीक नहीं कल्पित प्रमित हेतु होता है प्रतिबिंबाद बिंबाद प्रमित हेतु तस्य संपत्तिपन्नता द्रष्टव्य प्रतिबिंब कल्पित है दर्पणस्त तो कोई है ही नहीं प्रतिबिंब किन्तु बिंब ज्ञान का हेतु होता है दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कि बिंब का निश्चय होता है दर्पण सामने देखते है प्रतिशे कोई आया प्रतिबंब देखकर निश्चय हो जाते कोई आया गाड़ी चलाने वाले दर्पण रखते है ड्राइवर पीछे कम गाड़ी आते जाती देख कर जाते निश्चय कर तो दर्पणस्थ प्रतिब कोई है ही नहीं दर्पण में कुछ कल्पित तो होने पर भी उसको देखकर के बिंब का ज्ञान होता है इसलिए शास्त्र आदि कल्पित तो होने पर भी अकल्पित आत्मा में अकल्पित आत्मा विषय हेतु में परतंत्र आदि निष्पत्ति या पर शास्त्र प्रसिद्धि का पीछा करेगी जो अजय से कहा गया उसका सामुद्ध या से जाए अतो अजय इति कल्पना परम विषय नमती ये कल्पना नहीं बस्तुतः अजय शब्द नहीं, नहीं अजय भी नहीं, नहीं, नहीं वहां नहीं होता ननु प्रवृत्त न्ञान कल शास्त्रादन्य मिथ्यान फल साधन तक अब यहाँ संकाही थी शास्त्र उपदेश शिष्य ये सब यदि उपदेषता ये सब कल्पित है तो अकल्पित आत्मा में उससे ज्ञान नहीं होगा तो उसका अवसर दिया कल्पित होने पर भी कल्पित सत्यिम्बल जैसे जैसे बिम्बल का ज्ञान होता है जैसे कल्पित शास्त्र गुरु आदि से अकल्पित आत्मा का ज्ञान हो सकता है अभी शंका कर तो ज्ञान कल्पित शास्त्र से जो जन्म हुआ कल्पित धूम को देख रहे वन ही ज्ञान हुआ वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हुआ वास्तव को ध्रम समझ लिया उसको देकर वन ही ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान होता इसी प्रकार कल्पित शास्त्र आदि जन्मे ज्ञान तो मिथ्या हो जाएगी भ्रम हो जाएगा कल्पित शास्त्र आदि जन्मे तो मिथ्या होता है ज्ञान मिथ्या होने से अमिथ्या ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी पुनरावृत्ति फल साधन हो तो पुनरावृत्ति अ पुनरावृत्ति रूप से मुख्य रूप फल का साधन नहीं बनेगा मिथ्या ज्ञान द्वयं द्वयं तत्र तत्र यह शांश उत्तर अभूता दया भाव निर्मित अभूत अभूत अभेश्वतवास्तव नहीं भ्रांति दे अपिद्वैत में अनिवेश आग्रह केवल जय तत् न विद्य से में द्वैत ही नहीं जयाधुद स मुख्य द्वित के अभाव को ज्ञान कर ज्ञान करके निर्निमित न जाए तो रहित हो गया भाव ज्ञान हो गया आत्मज्ञान हमसे और जन्म का निमित्त नहीं धर्म आधार निर्निमित हो गया न जाए तो जन्म का है यदि द्वितीय संसार सत्य सदा तम निवृत्त साधनमस्तुत द्वितीय संसार आत्मा से भिन्न संसार यदि सत्य होता तो उसकी निवृत्ति के लिए साधन वस्तु अभी वस्तुतम अभिधेयता साधन ही वास्तव होना चाहिए मिथ्या मात्र से तो ये संसार वास्तव नहीं द्वितीय मिथ्या मिथ्याभिनिवेश आग्रह मात्र है तो इसे मिथ्या जो आग्रह मिथ्या उपाय जन अति ज्ञान मिथ्या उपाय एक शास्त्र आचार्यादि देता है मिथ्या है उपाय देहित उससे ही ज्ञान होता है मिथ्या उपाय जन्यना भी ज्ञान ना वह ज्ञान वस्तुनिष्ठे ना यद्य मिथ्या उपाय से होता है किन्दु वस्तु स्वरूप वस्तु को विषय होता है ज्ञान इसका विशेष सत्य है अधिष्ठान ब्रह्म मिथ्या उपाय जन्य जो वस्तु वास्तव और सत्य विषय का ज्ञान उसी ज्ञान से मिथ्याभिन से मात्र देते निवृत्ति हो जाएगी इस श्लोकार्थन सतय वास्तव यस्माद् स्म असद्वैत विषय द्वैत विषय असद् असद्वैत विषय वास्तव नहीं है तस्माद असत्य होते द्वैत द्वैत हो गया असत्य परमार्थिक मिथ्या है अभिनव स्वस्थ केवलम अभिनव से आग्रह आग्रह मात्र अनाधिकाल से द्वैत दे को देखकर करके वो तो सत्यत्य बुद्धि है ऐसे सत्यत बुद्धि का आग्रह चलता है जितने कहने पर भी वो सत्यत बुद्धि नष्ट नहीं होती इतने ग्रंथि दृढ़ होकर के शास्त्र से आचार्य से बार, बार सुनने पर भी वो आग्रह नष्ट नहीं होता है सत्य तो बुझिए तो अभिनवेश में अभी तेत ही नहीं मिथ्या अभिनिवेश मात्र जन्म न कारण जन्म मरण होता है जन्म का कारण मिथ्या अभिनिवेश जब तो इसे मिथ्या अभिनव है असत्य द्वेत में सत्य है। तो बुद्धि आग्रह ही सबसे जन्म मरण प्राप्त करता जन्म का कारण ही तस्मा दयाभावुद्वा जो द्वैत के अभाव को समझ लेता है द्वैत मिथ्या है आत्मा स्वरूप मेरे में ये सारा प्रपंच कल्पित है अधिष्ठान ही में सत्य हूँ सब तो मिथ्या है ऐसे ज्ञान जो हो जाता है तो निर्निमित निमित था मिथ्याविवेश वो नष्ट हो गया निर्निमित हो गया निवृत्त मिथ्याद्वयाविवेश निर्निमित मिथ्या वेश नष्ट हो गया है मिथ्या यह इसे ज्ञान हो जाता है अभिनिवेश नष्ट हो गया तो फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है निर्मित न जायती उत्तम तद तो तो प्रचरित अभी कहा निर्नमित न जायत मिथ्याभिनिवेशमित है जन्म का वो जब जन्म का निमित्त मिथ्याग्रह दुराग्रह नहीं रहता है फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है ये कहा गया अभी उसका ही विस्तार करते है यदा नलभते न लेतु मध्यमानदा चित्तं लेतु सदा न जायते चित्तम चित्तं तो भावे फलते चित्तमु यदा उत्तम मध्यमेतून न लगा चितयते हेतु फलून उत्तमाधम मध्यम हेतु न लभते उत्तम अधम मध्यम हेतु को प्राप्त नहीं करता है जन्म होने के लिए उत्तम मध्यम अधम हेतु है दिवत प्राप्ति के, के लिए केवल पुण्य हेतु है मनुष्य प्राप्ति के लिए पुण्य पाप मिश्रित हेतु होता है फिर यह योनि प्राप्त करने के लिए नाव्य के लिए पाप होता है तो ये उत्तम मध्यम अधम तीन प्रकार हेतु है जब प्राप्त नहीं करता है मिथ्या अभिनव नष्ट हो गया ज्ञान होने के बाद पुण्य पाप को प्राप्त नहीं करता है तदा चित होना चाहते कारण हेतु फलों को जो कारण हेतु नहीं है जो फल कार्य कैसे होगा कारण क्यों कार्य नहीं होगा जन्म को हो प्राप्त नहीं करेगा यही जो पहले कहा था नंदी में न जाए थे उसका ही विस्तार है उत्तमान हेतु तो नजते अभी ये उत्तम अभम मध्यम तीन प्रकार हित में कहा गया पहले उत्तम हेतु जाती विहिता आश्चर्य वर्जित धर्म देवत्व प्राप्ति हेतु उत्तम केवलाश्चार तो तो आश्रम विहिता जाति आदि जाति ब्राह्मण क्षेत्र से जाति आश्रम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी गृहस्थ बानपस्थ संयासी आश्रम ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जाति वर्ण आश्रम के विहित तो जो कर्म शास्त्र में वो कर्म करे आश्रय वर्जित ही अनुष्ट मना आश्रय इच्छा कर्म कल कर की इच्छा रहित तो होकर के कर्म करे जैसे वर्ण के लिए जो विधान किया गया शास्त्र में जिसे आश्रम के लिए वर्णाश्रम को निमित्त तो करके जो जो कर्म विधान किया गया विहित तो कर्म अपने मन से मन शास्त्र में विहित तो कर्म और करे किंतु कल की इच्छा नहीं करके आशीर्वर्जित ही आपकी इच्छा इच्छा रहित तो होकर के अनुष्ठ धर्म जो विहित तो धर्म है कर्म अनुष्ठान करने पर देवत्प्तिवत्व जन्म प्राप्ति के हेतु ये उत्तम कवलाश्च अध केवलधर्म टीका आशीर्वर्जित का तो फल तृष्णा रहते ही फल की तृष्णा फल की इच्छा रहते हो कर अधिकारी फिर ऐसे करने वाला अधिकारी इत्यादि दिवत्वादी इत्यादिश्देन इत्यादि दी दिदीर्घ दिव्यदी इत्यादिश्देन उत्कृष्ट जन्म आदी एक आदि देशवादी एके आदिपदा आदिशब उत्कृष्ट जन्म, उत्कृष्ट जन्म अधिक ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण जन्म, बहुत पुण्य से प्राप्त हो कवलधर्माण प्राधान्यवलता कवला धर्म प्रधान अधर्मा अच्छा बहुत अधिक है तभी धर्म तभी देवत्व ब्राह्मण को प्राप्त करेगा धर्म अधर्म व्यामिश्रा मनुष्यत्था मध्यमा अधर्म से मिश्रित धर्म तो मनुष्यत्व आदि प्राप्ति के लिए है ये मध्यम हेतु आदि इसमें आदि पद है टीका मनुष्यत्वि आदिपद है ना मध्यम योनि गृह थे आदि शब्द से मध्यम योनि मध्यम योनि है गवाद योनि है पशु नाम उत्तम आग्रह है पशु में उत्तर गवाद योनि गो आदि ये मध्यम योनि आते हैं गो जो जन्म है ऐसे कहा जाता है गो जन्म प्राप्त कहते आगे मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा नहीं तो गौ गाय है ये मध्यम योनि है नीचे योनि से नहीं नीचे जो ऊपर है गो है इसमें मनुष्यत्वि तो आदि से मध्यम गो आदि लेना आगे भाष्य में तीरिय की आदि प्राप्ति निमित्त अधर्म लक्षण प्रभुति विशेषाक्ष का नीचे पशु पक्षी आदि अन्य कीट पतन आदि प्राप्ति के निमित्त अधर्म लक्षण अधर्म, अधर्म के ये लक्षण अधर्म स्वरूप पाप केवल अधिक पाप कुछ पुण्य है सुख इसलिए वो करते हैं प्रभुति विशेषाक्षा ये प्रवृति विशेष पाप अधम निमित्त। निमित आदि शब्द में अधम जन्म अधम जन्म जन्म का चांदाला आदि चांदाला जी अधम जन्म है अधम तो है अर्थात पशु जो नहीं गो के अपेक्षा भी चांदाला जो कहा के अधम कहा गया जो विदेश में जो लोग गो तो कुत्ते आदि काने वाले कुत्ते में आते भी गो का लेते कुछ कुछ ऐसे जो वो सब वो चांदाले में आते हैं वो अधम में आते हैं इसलिए विदेश जाने के लिए लोगों से व्यवहार करने के लिए निषेध करते वो आ गए अधो में आ गए मतलब मध्य में ही गो आदि अधम में आ गई चांदाले तिरिए गए तान उत्तम मध्यमान अविद्याता एक आदित आत्मतत्वनावर्जित जानन ना, ना बालेद्यम गगन तलमल विवेक न पश्य जाये निति देवादी उत्तम मध्यम फल रूपये अच्छा ये तान उत्तम मध्यमान तीन हेतु हो गए जन्म के लिए उत्तम अधम मध्यम और अधम उधम के उत्तम हो गया केवल धर्म अधिक धर्म और मध्यम हो गया मिश्रित है अधम हो गया पाप तो बहुत ही बाहुल्य सो अविद्या परिकल्पिता ये जितने पुण्य पाप आदि अविद्या परिकल्पित है ठीक है वाक्यर्थ ज्ञानाद अज्ञान निवृत तन तो निवृत्त्यर्थम विशिन्ष्ट अविद्य वाक्यर्थ सत्तम से आदि महावाक्यार्थ जीव ब्रह्म की एकता अहमअम ब्रह्म इसे ज्ञान होने पर वाक्यर्थ हो ज्ञान हुआ अज्ञान अनिवृत्त हो अहमअ्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो ज्ञान अनिवृत्ति होने पर ये उत्तम मध्यम अधम हेतु नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अविद्या परिकल्पित है इसलिए विशिन्ष्टि विशेषण देते भगवान भाष्यकार अविद्या परिकल्पिता उत्तम अध्यम हेतु जन्म का अभिद्या कल्पित है ज्ञान से अविद्या नष्ट होने पर है तो भी नष्ट हो जाते हैं एकम एकमेवा अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञान के किसका ज्ञान होगा एकम अद्वितीम आत्मतत्वम सदैव समय इधम ग्रासित एकमेवाद्वितम एकम एव अद्वितीय कहन से स्वगत सजाते विजाते भेद रहित तो अद्वितीय आत्मा है उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जीव चेतन जड़ कुछ भी अतिरिक्त नहीं एक आत्मा से अतिरिक्त सब मित्र है सभी सर्वम खड़ी वासुदेव भ्रम वासुदेव सर्गम इसमें कहा गया एक अद्वित आत्म तत्व तो से भिन्न कुछ भी नहीं अनुआत्र भी बिना और कोई कल्पना नहीं सर्व कल्पना वर्जितम एक तो एक ही अद्वितीय आत्म तत्व तो तो उसका ज्ञान होगा अहम यदिदेन होगा तो मैं हो तो अलग इदम अलग हो गया अद्वित तो अहम अपने वासुदेव सर्व कव्यम वास्ुदेव अच्छे न कुछ नहीं तो अहम अस््रे ज्ञाने एसे जानन न लिमितमित करता न पस्य न कुछ निमित दिखता है निश्चय ही करता है अविदुषा प्रतियमेतु विदुषा न प्रतिभा दृष्टान स्फोट अभिद्वान लोग तो देखते उत्तम मध्यम अधम हेतु पुण्य पाप जन्मादि देखते अविदुषा प्रत्यय मना हेतव हेतु धर्म अधर्मादि जन्म के हेतु विदुषा न प्रत्यु आदि ज्ञान को ज्ञानी को नहीं दिखता हेतु तो। इसमें दृष्टान्त तो से स्पष्ट करते यथा बाले दुश्यम गगन तलमल बाल देखते गगन के तल ऋमल तल हे कटाहा आकार कढ़ाई जैसे अब मल्ल ही कुछ मल पिता तो काला आदित्य तो कभी दिखता है ये अविवेक कल्पना करते आकाश में अरे विवेक के न पे विवेक देखते आकाश में आकाश इसे कोई कटाहकार कुछ ही नहीं वो सुनने तो पदार से पदार्थ का आभाव आकाश है तो केवल इसे दिखता है कुछ पदार्थ नहीं के ऊपर वाले से ढका गया विवेक नहीं दिखता है तो अज्ञान देखने पर भी ज्ञान नहीं देखता है ठीक इसी प्रकार हेतु उत्तम मध्यम अधम हेतु पुण्य पाप आदि और ज्ञानी देखते हैं कि जो अहमअ ज्ञान हो जाता है वो नहीं देखता है सदव तब न जाता है तदा न जाए चित्त नृत्य जन्म नहीं हुआ देवाद्या देव मनुष्य पशो तिर योन को प्राप्त नहीं करता है उत्तम अधम मध्यम फल रूपना कारण उत्तम है तो फल भी उत्तम हे हे तो है कारण मध्यम है तो मध्यम है इस प्रकार फल रूपना देवत्व मनुष्यत्व प्रिय जीवन की प्रार्थना नहीं करता है ठीक है उसके अर्थ हेतुत्व ने चतुपादम जा सकते इसी विषय में हेतु रूप से चतुशतादी की व्याख्या है हेतु भावे है फलम तो कारण नहीं देगा तो कार्य कैसे होगा नहीं असत्य हेतु उत्पन्न होते, हेतु कारण नहीं तो फलन ही होता है बीजा आदि अभाव है सबसे आदि बीजा नहीं हो तो सबसे नहीं होता है हेतु नहीं तो फलन ही होगा हेतु धर्म अधर्म आदि जब नहीं दिखता है नहीं होता है ताकि तो आगे जन्म नहीं करेगा तदा न जायती चित्तमिति कालपरिचय परिचय प्रतीत जदा न पश्यति न लभते तदा न जायती सब जन्म नहीं होता अर्थात अभी जन्म है ऐसे ज्ञान होने का जन्म नहीं होगा तो ये कालपरिचय न होगा चित्त में जन्म का अभाव सदा नहीं जब इसे ज्ञान हो जाएगा हेतु को प्राप्त नहीं करेगा तो न जायती तो काल परिचदी की ततीत हुई काल परिच्छन होने से आगंतुक हो जाएगा अनित्य हो जाएगा जन्म अभाव अनित्य हो जाएगा इसे के ऐसे आशंका परिहर चित्तस्य अनियमित अनियमित चित्त सर्वस्य सर्वस्य अजातृश्य चित्त या सा अपत्ति सावया सर्वस्य जो चित्त अनियमित हो जाता है ज्ञान होने पर निमित्त पुण्य पापाद्य निमित्त रहित तो हो गया वो चित्त में जो अनुत्पत्ति है जन्माभाव है और जन्माभाव समान है अद्वया सर्वदा अनुत्पत्ति उसी समय है ज्ञान होने का अद्विषण नहीं चित्त में उत्पत्ति का अभाव समान है अद्वय है अद्वितीय है सर्वथा एक रूप है सबसे अनुस्पत्ति अजात से सब कुछ अजात है अजात ब्रह्म है सब कुछ उसमें अनुपति समान है और जो दिखता है जन्म वो वास्तव नहीं वो हमेशा ही अनुपति है निर्निमित चित में जो अनुपति, वो अनुपति हमेशा ही है अज्ञान से ही केवल जन्म दिखता है वास्तव जन्म नहीं हमेशा ही जन्म जन्माभाव है जन्मा हेतु ही तद यथचित कायित और जन्म जितने द्वैत प्रपंच दिखता है और जन्म दिखता है और मिठ्या चित्त है, ही नि सर्वदा है, चित्तस्य चित्तस्य नित्यसिद्धस्य या सर्वदा ही अनुत्ति सा निर्विशेषा समान ही समाका था निर्विशेष कोई विशेष नहीं कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं समय ऐसा ही निर्विशेष विशेष रही था अनुत्पत्ति हमेशा ही विज्ञान है अद्वित इसमें हेतु देते है अजात से व सर्वस्व क्योंकि सब अजात है इसमें ही दिखता है सर्वस्व द्वैत चित्त्य मिथ्यास्त जितने द्वैत है चित्तृश्य उनसे मिथ्या है मिथ्या नित्य सिद्ध से परिपूर्ण से परिपूर्ण चित्त है जिसका नाम है उसमें जन्म नहीं हो है तब तो अनुत्ति लक्षण दिखता उसकी अनुत्पत्ति है, है। निर्विशेष अद्वय ये उत्तम अनुद्व आकांक्षा पूर्वकम श्लोकम अवतार्य व्याकर जो कहा गया उसका अनुवाद करके आकांक्षा करके आकांक्षा पूर्वक श्लोक का श्लोक के अवतरन करके व्याख्यान करते हेतु तो भावे चित्त नोत्पत्ति ही उत्तम हेतु तो नहीं होने पर चित्त उत्पत्ति तो नहीं होती एक पुनर्नुत्पत्ति चित्त से कीदृशी चित्त की जो अनुत्ति वो कैसा है ये कहते हैं परमार्थ परमार्थदर्शन न निरस्त धर्माधर्माख्य निमित्तस्य अनिमित्त चित्त या मोक्षाख्या अनुत्पत्ति सा सर्वदा सर्वावस्था तो परमार्थ दर्शन परमादर्शन न धर्माधर्म है उत्पत्ति का निमित्त वो निरस्त कब होता है परमार्थ दर्शन न अहमअ्रह्म ज्ञान होने पर ही उस जन्म का निमित्त धर्माधर्म निरस्त हो जाते हैं क्योंकि अभी कल्पित है ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या के कार्य धर्म हो गयी तो निरस्त धर्म आख्य उत्पत्ति निमित से धर्मधर्म नामक जो उत्पत्ति का निमित्त है वो निरस्त हो गया परमात्म ज्ञान से तो चित्त अनिमित्त हो गया निर्निमित्त चित्त हो गया या मोक्षाख्या अनुत्पत्ति उसी चैतन्य में जो मुख्य नामक अनुत्पत्ति है सर्वदा समान सर्वदा का तो सर्वावस्था सुविसेषा अव्य समान है कादाचित का नहीं कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं समान है ठीक है यथा रूप्य कल्पना काले भी सुप्य क्वा में रजत ज्ञान भ्रम ज्ञान किसको हो गया रजत कल्पना करता है रजत कल्पना करने पर भी सुक्ति तो रजत नहीं है अरजत ही स्वाभाविक है सर, रज में सर्प कल्पना करके बहुत लोग दौड़ चल जाते डर करके तो स्वाभाविक तो र, सर्प से भिन्न रज तथा जन्म कल्पना काले आत्मा में जन्म कल्पना करते है भ्रांति से बहुत लोग कल्पना करने पर भी संबित संविधित ज्ञान निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म का स्वाभाविक है तो और निर्विशेष से, से ब्रह्म रूप वो तो स्वाभाविक है उसका सब कल्पना कुछ भी करे अपना स्वाभाविक स्वरूप ऐसे ही जन्म भ्रम निवृत्ति अपेक्षा तु पदा न जाए थे जन्म का भ्रम होता है ये भ्रम निवृत्ति होगी भ्रम पहले था जन्म होता है करके ज्ञान होने पर भ्रमानिवृत्ति हो गया भ्रमानिवृत्ति अपेक्षा करके कहते तदान अजायत अभी जो पहला आया था तदा न जातिभाव था तदा नजात जो कहा वो काल परिचन्न नहीं वस्तु तो भ्रम पहले था भ्रम की निवृत्ति हो जाती है भ्रमनिवृत्ति तब होनी होती है उसकी अपेक्षा करके तदान जायत का वस्तु तो अजन् जन्म का अभाव तो हमेशा ही समान है सर्वदा निर्विशेष न केवल मोक्षावस्थ से वह चैतन्य साजत्व मोक्षावस्था में स्थित चैतन्य अजन्म है अन्यत्र जन्म वाला है ऐसा किंतु घटादि उपलब्धि इत्याय घटादि उपलब्ध घटादि विशिष्ट होकर घटभादि जब दिखता है उसमें भी चैतन्य है घटादि तो होकर कि वो भी अजन्म है बस जन्म नहीं है सर्वस्था सु तिबिंब से बिंबकलब्रह्म हेतु जितनेगण प्रतिब हैल ब्रह्म को बिंबकल्पक वस्तु तो ब्रह्म में बिंबत्व बिंबत्वपाधि को लेकर जो प्रतिबिंब होता है तो बिंबशब्द पर भी कहा जाता है उपाधि जो वास्तव में नहीं तो ब्रह्म में बिंबत्व नहीं जैसे बिंबक मुख में मुख्य बिंब है दर्पण में उसका प्रतिम्ब होता है बिंब तुल्य ब्रह्मस्वरूप सब प्रतिबिंब है वस्तुता जानना नहीं है ब्रह्म एक अद्वितीय हेतु प्राय करके कहते अद्वय अद्वयाच वो समय अद्वितीय तृतीय पदार्थ कथित तृतीय पद का अजात पूर्व अजात अनुत्पन्न चित्त सर्वस्व पहले भी अजात था आगे अनुपत्ति से हमेशा ही अजन्म है ज्ञान होने के पहले पूर्व मत अहमदिम्रम अधान ज्ञान होने के पहले भी अनुपन्न चित्त है जन्म रहते अनु सर्व से अध्यय सब अद्वित तुम कारण बताते यद प्रागप विज्ञान ज्ञान के पहले भी जो कुछ दिखता है चित्त दृश्य त्वयम जन्म चय द्वेत अर्जन्म चिस्तृश्य अचितादृश्यने का जैसे सब सपना दृश्य तस्माजात सर्वतने वस्तुसा चिस्तः सव्य वहत्पत्ति अपत्ति सामने अव्यया निर्वेषे न पुनः का कदाचिव नवती कविअत्त्पत्ति कव्युत्पत्ति के केवल ब्रह्म अपेक्षा कदा न जाता है कवैया यह अर्थ नहीं कि, कि भ्रांति होती तो है अपने तस्माज सर्पवत्त दैत जन्मन से दृश्यवाद वस्तुत्वस तो रजुसर्प जैसे दृष्टान रज्जुसर्पदृश्य जैसे मिथ्या है इसी प्रकार द्वैत प्रपंच द्वैत प्रपंच और द्वैत में जो जन्म है उत्पत्ति तो सब मिथ्या है दृश्यवाद प्रपंच मिथ्या दृश्यवाद रज सर्पवत्त प्रपंच में द्वैत प्रपंच आ गया द्वैत में जहाँ जहाँ उत्पत्ति दिखती जन्म सब को पक्ष रखना दृष्यवाद वास्तवन ही वस्तुतः तो असत्वाद वास्तवन ही मिथ्या है जन्म और द्वैत सर्वदा एक रूपये द्रम कर्मेसन भद्रम पश्येना सुंदनुशे मे पं जस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वास्थ शस्ति नोजा